जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद Allah दरशन, दरशन, दर शन, दर्शन दर्शन सर्वत्र दर दर, दर, सर्वत्र, दर, सर्वत्र दर करेला किया भगवान कृष्ण के पावन नाम का प्रचार श्रीलान द्वारा श्रीलग्रोपाल के अनुवाद इस प्रकार से है उन्होंने तथा तिरुपति नामक स्थानों की यात्रा की और वहाँ उन्होंने भगवान के पवित्र नाम के, के का सर्वत्र ये पवित्र स्थान दक्षिण भारत में तंजोर जिले में स्थित है तिरुपति का मंदिर वेंकटाचर की घाटी में स्थित है और उसमें भगवान रामचंद्र का विग्रह है वेंकटाचर पर्वत की चोरी पर बालाजी का सुप्रसिद्ध मंदिर है तो तस्मै चक्षुर्मी तस्में हे कृष्ण कृणा सिंधु गोपेश गोली नमस्ते ऋषभान सी देवी प्रणमा कल तरह कृपा सिन्धुनाव्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य मनो निद्यानंद श्रीअ ग श्रीवासनी गौरव हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम भाद चैतन्य चाहला का जो अध्याय एक है जिसमें कृष्णदास इस पहले में में की जो जो परवर्ती है, बाद होने वाली उनको सूत्र रूप हाँ में पहले अध्याय में बता रहे हैं कृष्णदास कविराज जब इस ग्रंथ को लिख रहे थे तो उनको लगा कि मेरे पास काफी समय नहीं है कभी भी मैं अपने देह को त्याग सकता हूँ 90 साल से अधिक उनकी आयु थी इसलिए उन्होंने सारे लीलाओं को मध्य लीला की शुरुआत में ही अंत अंत्यीला और मध्य लीला अध्याय में उन्होंने संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जिसके द्वारा भक्तों को यह दिव्य लाभ प्राप्त हो सकता है तो पिछले कुछ श्लोकों में तात्पर्य नहीं है लोगों तो को मैं पढ़ता हूँ फिर भी श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे तो पहले आपने सुना था पिछले शनिवार को कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जो यात्रा है करने के उपरांत शुरुआत की थी शांतिपुर से लेकर जगन्नाथपुरी तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जगदानंद गोकुंद दामोदर के साथ जगन्नाथपुरी आए थे और रास्ते में उन्होंने खीरचौरा गोपीनाथ का दर्शन किया था साक्षी गोपाल का दर्शन किया था के को तोड़ दिया और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने दोनों हथों को छोड़ा और कहा कि मैं आप भक्तों के प्रति बहुत ही अधिक कृतज्ञ हूँ क्योंकि आप मुझे जगन्नाथपुर आपके साथ लेके आए हो और जगन्नाथ देव का दर्शन आप करवा रहे हो इसलिए आपका जो ऋण है वो बहुत अधिक है तो फिर अपन से अलग होकर निकल पड़ते हैं जिसका वर्णन श्लोकों क्रुद्ध है या एक अकेला जगन्नाथ देखिये देखी और जीता है या बड़े लाखों में चैतन्य महाप्रभु क्रोधित होकर अकेले ही जगन्नाथ को देखने के लिए गए और जगन्नाथ भगवान को देख चैतन्य महाप्रभु भूमि पर अशी होकर गिर पड़ते हैं अपन भगवान नृतीय प्रहरे प्रभु हरी लक्ष्य तो सात भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपने साथ ले जाते हैं तृतीय दोपहर तक चैतन्य महापुरुष सुबह से लेकर दोपहर तक अचित अवस्था में सर्व भट्टाचार्य के घर में होते है नित्यानंद चंदोदर आनंद फिर जो चार भक्त है वो आते हैं और चैतन्य महापुरुष से मिलकर या उनको देखकर आनंदित हो जाते हैं तभी सर्वभ प्रभु प्रसाद आप ऐश्वर्म पर तीर्थारे दिखाएगा तो हम आगे आने वाले अध्याय महिलाओं को विस्तार से सुनेंगे सार भट्टाचार्य के ऊपर चेतन महाप्रभु अपनी कृपा प्रदान करते हैं और अपना जो स्वयं कृष्ण रूप है वो उनको दर्शन कराते हैं करेला प्रभु दक्षिण विमोचन अंगमानभु सर्व भट्टाचार्य आदि भक्तों का आशीर्वाद या परमिशन लेकर दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकलते हैं और वो बहना बनाते हैं कि मेरे जो बड़े भ्राता है विश्वरू उन्होंने सन्यास ग्रहण किया है और मैं उनसे मिला नहीं हूँ तो उनको मिलना चाहता हूँ ढूंढना चाहता हूँ इसलिए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में आके निकलते हैं और दक्षिण भारत की यात्रा में सबसे पहला जो स्थान आता है उड़ीसा के बाद पूर्व क्षेत्र जहां का दर्शन करते हैं और कूर्ब नामक ब्राह्मण तो और वसुदेव का उद्धार करते हैं जिया नरसिंह कैला नरसिंह सिंह पथे पथे ग्रामे ग्रामे नाम प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कृष्ण कीर्तन करते हुए दक्षिण भारत में चलते हैं और विशाखा के पास को कहा जाता है उनका आदि करते हैं और हर गांव में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं गोदाम तेरे बने वृंदावन राम रामानंद राय सहता हे तो वहां से आगे एक मंदिर नामक स्थान आता है जहाँ चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पर वृंदावन को समझ लेते हैं और फिर वहां महान भक्त रामानंद राय से मिलते हैं क्योंकि सार्वजन भट्टाचार्य ने कहा था तो तुम यात्रा में जा रहे हो तो एक भक्त को जरूर मिल आना आप उनको मिलोगे तो आप सर्वाधिक आनंद अनुभव करोगे अपनी यात्रा का तो महाप्रभु रामानंद राय से मिले नहीं थे से हम मुलाकात नहीं हुई लेकिन जाकर उनसे मिलते हैं तो उससे आगे ये श्लोक है जिसमे कृष्णदास कवि का तिरुपति का वर्णन करते हैं है त्रिपदिस्तान सर्वत्र करोने तिरुमल तथा तिरुपति नामक स्थान की यात्रा की और वहाँ उन्होंने भगवान के पवित्र नाम कीतन का सर्वत्र प्रचारित है। तो फिर से पढ़ता यह पवित्र स्थान दक्षिण भारत में जिले में जिले स्थित तिरुपति का मंदिर की घाटी में स्थित है और उसमें भगवान रामचंद्र का विग्रह है वेंकटेश्वर पर्वत की छोटी पर बालाजी का सुप्रसिद्ध मंदिर है तो इस प्रकार से कृष्णदास कविज चैतन्य महाप्रभु की जो ये लीलाए हैं उनको बहुत ही संक्षिप्त रूप में सूत्र रूप में इस मध्य लीला के में प्रस्तुत करते हैं और इस कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में जो तिरुपति है बालाजी है उनका विशेष रूप से दर्शन करते हैं तो मैं सोच रहा था, था तिरुपति बालाजी के बारे में थोड़ी देर के ले हम चर्चा कर सकते हैं तो जनरली जो तिरुपति बालाजी स्थान है जब शिल प्रभु अपने शिष्यों को लेकर गए थे वहां शिल प्रभु ने दक्षिण भारत के कई स्थानों में भ्रमण किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मधुवाचार्य जितने भी प्रमुख आचार्य हैं उन्होंने तिरुपति को विजिट किया है जो भी प्रोमिनेंट चारू संप्रदाय के आचार्य है तो श्रीला प्रभुपाल जब अमेरिका से अपने विदेशी भक्तों को लेकर आए तो वो दक्षिण भारत में सिम्हाचलम गए विशाखापट्टनम में वहां उन्होंने नरसिम्हा का दर्शन किया कई दिन और फिर अपने सारे भक्तों को लेकर तिरुपति बालाजी गए तो तिरुपति बालाजी एक विशेष स्थान है भारत में सबसे फेमस सबसे धनवान कोई मंदिर है तो तिरुपति बालाजी है तो जनरली लोग भ्रमित होते हैं कि ये बालाजी पर्सनालिटी है कौन क्योंकि भगवान की विशेषता है भगवान कृष्ण भारत भूमि के हर कोने में प्रकट होते हैं अपने विग्रह के रूप में और केवल अपने हस्त मुद्राओं को बदलते रहते हैं और हस्त मुद्राओं को बदलने के कारण उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं कभी वश्वीनाथ जी है कभी द्वारकाधीश है कभी बद्रीनाथ है कभी जगन्नाथ है हा तो इस प्रकार से बालाजी भी जब प्रभुपाद को शिष्य ने पूछा कि ये बालाजी कौन है प्रभुपाद ने कहा बालाजी बाल कृष्णा प्रुष्ण। शायद कृष्णा तो प्रभुपाद कई दिन रहे लगभग दस दिन तो तिरुपति और तिरुमला ऐसे दो स्थान है तो तिरु का मतलब है लक्ष्मी और पति का मतलब है हस्बैंड। जो लक्ष्मी के पति है उनको तिरुपति कहा जाता है तो लक्ष्मीपति कौन है कृष्णा है विष्णु है तो इस प्रकार से वहा दो स्थान है एक तो जैसे प्रभु का तात्पर्य में लिख रहे हैं कि घाटी के ऊपर हाँ बहुत विशाल पहाड़ है एक घंटा लगता है आपको जाने के लिए या 45 मिनट्स। उस पहाड़ के ऊपर भगवान हाँ तिरुपति या बालाजी निवास करते हैं और पहाड़ी के नीचे का जो स्थान है उसको तिरुपति कहते हैं और पहाड़ी के ऊपर का जो स्थान है उसको तिरुमला कहा जाता है तो इस प्रकार से श्री वैष्णव विशेष रूप से तिरुपति को विजिट करते हैं तो प्रभु वहां उस तिरुमला हिल के ऊपर जाकर रहे दस दिन और वर्णन आता है हरिश्वरी प्रभु अपनी ट्रांसलेंडर डायरी में लिखते हैं कि प्रभुपाल रोज चार पांच बार तिरुपति बालाजी का दर्शन करने जाते थे बल्कि लोग बालाजी जाने से पहले सोचते हैं कि कैसे दर्शन होगा सबको पता है कि वहाँ लंबी लाइन होती है सात आठ घंटे लगते हैं लेकिन वहाँ के जो प्रमुख पूजा है वहाँ के जो टी टी के जो अधिकारीग्रंथ है उन्होंने श्रीलो प्रभुपाल और शिष्यों को विशेष परमिशन दिया था और विशेष रूप से श्रीलम प्रभुपाद को ये विशेष कि उनके मन में में जितनी बार बार बालाजी बालाजी का दर्शन करने की इच्छा हो, दिन उतनी वो सीधा जा सकते हैं और के सामने कितने भी घंटे खड़े रह सकते हैं देख सकते हैं तो प्रभुपाद दिन में तीन चार बार जाते थे और तिरुपति का दर्शन करते थे तो प्रभुपाल ने अपने शिष्यों को कहा कि यदि आपको टेम्पल को कैसे सुव्यवस्थित रूप में मैनेज करना है और विग्रह की सेवा कितने अच्छे से करनी है ये यदि सीखना है तो कहा से सीखो तिरुपति टेम्पल से सीखो प्रभुपत ने अपने शिष्यों को कहा गौड़िया संप्रदाय में तीन प्रमुख धाम है विशेष रूप से हम जगन्नाथपुरी मायापुर वृंदावन जाते हैं तो उसी प्रकार से जो रामानुजाचार्य के फॉलोअर्स है श्री वैष्णवास है उनके लिए चार प्रमुख स्थान है एक है श्रीरंगम दूसरा है तिरुवंतपुरम मेल जिसको कहते हैं और तीसरा है कांचीपुरम और चौथा है तिरुपति तो ये जो चारो चीजें हैं ये जो चार क्षेत्र हैं ये विशेष रूप से श्री वैष्णव को बहुत अधिक प्रिय है और विशेष रूप से श्रीमद रामानुजाचार्य को बहुत अधिक प्रिय है तो ये स्थानों की क्या ऐसे विशेषता है इन स्थानों में जो विग्रह है जैसे श्री रंगम आप जाते हैं श्री रंगम को कहा जाता है भोगमंडल भोगमंडपम तो भोगमंडल का मतलब ये है कि जहां जो डिबोटीज है श्री वैश्वाल है वो सदैव भगवान के भोग के लिए जीवित है भगवान को एंजॉयमेंट देने के लिए उनका जीवन है भगवान की संतुष्टि के लिए उनका वहां निवास स्थान है श्री रंगम में वहां भगवान रंगनाथ रहते हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने विजिट किए थे इसलिए ऋषि केदर ऋषिकेश सेवनम भक्ति ऋष तो वहा भोग की प्राधानता है वो भोग क्षेत्र है तो श्री वैष्णवास देखेंगे कि वो सदैव भगवत सेवा में लगे रहते हैं जैसे हमारे संप्रदाय में माधुर्य का सर्वोच्च स्थान है उसी प्रकार से श्री वैष्णव में दासत्व धर्म किंकर किंकर का मतलब है क्या करो सदैव एक सेवक तत्पर रहता है किंकर का टाइटल लेकर कि मैं क्या करूं अभी बताइए क्या करो बता किम करो उस प्रकार से श्री वैष्णवा सदैव वहां निवास करते हैं भोग मंडपम जिसे कहते हैं श्रीरामम क्षेत्र में भोग मंडल जहाँ भगवान को सदैव आनंद देते हैं तो ये दोनों ओर से भगवान भी सदैव अपने भक्तों को आनंद देने के लिए तत्पर रहते हैं और वहां के जो भक्त है वो सदैव भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं तो दास का मतलब है जैसे मैं बहुत शुरुआत में जब साउथ इंडिया गया था टू तो में तो मैं चंदर रखता था हमेशा तो वहां जब दर्शन के लिए गया अंदर तो पूजारी ने कहा क्योंकि जैसे ऊपर क्या जैसे कहते हैं ना पगड़ी पहन के चैंपल में नहीं आना या फिर बहुत ऐसे बड़े बड़े वस्त्र जिसके द्वारा हमारे अंदर ये भाव आता है पुरुषत्व का भाव एंजॉयर की भावना स्वामित्व का भाव तो जहां दुपट्टा लेके घूमते हो तो लगते चौड़े हो जाते हो आपको लगता है कि मैं प्रभु हूं बॉस हूँ मैं स्वामी हूं तो पुजारी ने वो खींचा तो मैंने कहा क्या कारण है क्यों आप मेरा इतना मेरे प्रिय चंद्र को खींच रहे हो उन्होंने कहा श्री वैष्णवास भगवान के सामने जाते हैं तो सदैव दासत्व की भावना में तो वहां मैंने देखा आप लोग क्यों नहीं पहनते ऊपर के वस्त्र वो सदैव धोती पहनते हैं श्रीरंगम में जाओगे तो वो वैष्णव पूरा मेला है हजारों श्री वैष्णवास बड़े बड़े तिलक लगाकर अरंगनाथ की सेवा के लिए सदैव तत्पर घूमते रहते हैं वहां और उनकी जो ऊपर का है है वस्त्र उसको कमर में बांधते हैं कमर कसना मतलब नहीं कि मैं अभी सेवा में लगा होगा कमर कसके सेवा में लगना है तो उस भावना से श्री वैष्णवास ऊपर कुछ धारण नहीं करते क्योंकि ऊपर की चीजें आप सदैव हम मेंटेन करने में ले रहते हैं संवारते रहते हैं सेवा में बाधक है तो इस प्रकार से सदैव वहां सारे वैष्णव सदैव रंगनाथ की सेवा में रहते हैं जब तो रामुजाचार्य थे, तो वहाँ दस हजार संन्यासी है और अनलिमिटेड ब्रह्मचारी वहा रहते थे, थे उस मंदिर में और उनका जो किचन था बहुत बड़ा कैनल आज भी है वहां जिससे घी आता था कुकिंग करने के लिए तो प्रकार से रंगनाथ की बहुत ही ऐश्वर्य रूप से वहां सेवा करते हैं तो दूसरा जो प्रिय स्थान है श्री वैष्णव का वो है तिरुपति तिरुपति तो तिरुपति क्या है पुष्प मंडल है जैसे वो भोग मंडल है वैसे ये पुष्प मंडल है और बालाजी को सर्वाधिक प्रिय है फ्लावर्स पुष्पों को बहुत अधिक प्रिय है तो सदैव नाना प्रकार के पुष्पों से वो अपने आप को सजाते हैं उनके जो भक्त है सदैव तत्पर रहते कि किस प्रकार से सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट जो पुष्पा है सुंदर माला है वे मैं भगवान को कैसे आदरित करो इसलिए भगवान गीता में कहते पत्र पुष्प फलम तवय यो मैं भक्त्या प्रयशती तदम भक्ति उपरतम आश्रामी खाता हो हाँ। इस प्रकार से भगवान को बहुत ज्यादा पुष्प प्रिय है आ, लेकिन उन पुष्पों को भगवान का अर्पित न करके आ, अलग अलग जीवात्माओं को अर्पित करने में अपना जो जीवन है वो गवा देते हैं तो ऐसे पुष्प मंडल जहाँ भगवान बालाजी के रूप में सदैव निवास करते हैं और उनको जो पुष्प है वो बहुत अधिक प्रिय है जब श्रीपद रामानुजाचार्य श्री अंगम में थे तो उस समय क्योंकि रामानुजा आदि शेष है राम अनुज अनुज में छोटे तो जो राम है उनके अनुजक्ष्म लक्ष्मण तो लक्ष्मण के कृष्ण कथा शक्ति वर्णन शक्ति जब अवतार धारण करती हैं तो वो श्रीपद रामानुजाचार्य होते हैं तो वो रामानुजाचार्य जो प्रकट होते हैं तो उनके साथ ही और एक उनके डिसाइपल प्रकट होते हैं जिनका नाम था अनंत अलवर क्या नाम था अनंत अलवर तो ये भी अनंत के ही अधिक विस्तार है तो रामानुजाचार्य का प्राकट्य था कि किस प्रकार पावरफुली कृष्ण भावना का प्रचार करना ये ने दिखाया निडर कृष्ण भावना का प्रचार और लेकिन उनके साथियों के जो दूसरे शिष्य थे अनंत आलो उनका का प्राकट्य हुआ था कि किस प्रकार से भगवत कैकर धर्म कईकर मतलब सेवा की जो भावना है हाँ की सर्वोत्कृष्ट सेवा की भावना में जो समर्पण है वो सारे विश्व को सिखाने के लिए रामानुजाचार्य के जो शिष्य है अनंत अलवर इनका हुआ था तो एक बार रामानुजाचार्य जब श्रीरंगम में थे तो डेली कई घंटे कृष्ण क्योंकि वो कृष्ण कथा वर्णन करने का सामर्थ्य उनमें है रामानुजाचार्य में है वो कृष्ण कथा वर्णन करने की शक्ति जब रूप धारण करती है तो वह रामुजाचार्य है जैसे आप कहते हैं कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति तो कृष्ण कथा को वर्णन करने की शक्ति जब रूप धारण करती है तो वह रामानुजाचार्य है तो रामानुजाचार्य रोज भगवान के अनेक चरित्र गाथाओं का वर्णन करते थे श्री रंगम में तो उस समय एक बार जो लेक्शन ले रहे थे मॉर्निंग में जो नम्मा अलवर, अलग अलग अलवर हुए हैं उनमें जो प्रमुख अलवर थे नम्मा अलवर उनका एक ग्रंथ था जिसके ऊपर वो प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने एक लाइक बोली चिंतु मगिगम तिरुवेंटम तो उसमें कहा था कि ये जो बालाजी हैं ये पुष्पों को बहुत अधिक लाइक करते हैं जहा सदेव पुष्प पुष्प फुले रहते हैं तो उनको बहुत दुख हुआ जब उनको पता चला कि अभी बालाजी भगवान पुष्पों से रहित है क्योंकि जब रामचार्य आए तो उस समय पहाड़ों के ऊपर बालाजी थे तो वहां कोई जाता नहीं था लोग डालने से कतराते थे डरते थे कोई उनकी सेवा ठीक से नहीं करता था उस समय तो लोग क्योंकि वो चतुर्भुज रूप में है तो वहां दोनों श्री वैष्णव में और जो शैव है शिवजी के फॉलोअर है उनमें हमेशा लड़ाई होती थी शैवक के फॉलोवर कहते हैं शिवजी है तो शिवजी के समान उनकी पूजा करते थे उनके हाथ में डमरू देते दे थे त्रिशूल पकड़ा देते दे थे लेकिन श्री वैष्णव कहते नहीं ये कौन है विष्णु है तो ये सब विवाद हो रहा था तो राम जीचार्य दुख हृदय बहुत दुख से भर गया वो प्रवचन देते हुए उनके पांच हजार सन्यासी थे कुछ ग्रह शिष्य आर्थित है तो उन्होंने कहा कि हमें तिरुमला के ऊपर एक गार्डन बनाना चाहिए एक फूलों का बगीचा बनाना चाहिए तो मैं मेरी इच्छा है अभी आचार्य रमो गुरु ये डिजाइन कर रहा है तो इतने हजारों शिष्य है तो उन्होंने कहा कौन आप में से है जो मेरी इस प्रमुख इच्छा के पूर्वी रहेगा तो सारे जो उनके बड़े बड़े दीगर सन्यासी ब्रह्मचारी चुप हो गए। कौन जाएगा वहाँ पहाड़ के ऊपर मरने के लिए जाना है क्या वहाँ उसको कहा जाता था मलेरिया पहाड़ उस समय वहां मरने के लिए ठंड बहुत होती थी या हिंस पशु आते थे कोई वह जाने का सामर्थ्य नहीं रखता था आ, सोच भी नहीं सकता था उस समय हम हाँ उनके गृह शिष्य जिनका नाम था अनंत अलवर खड़े हो गए खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हे हे श्रीपाद स्वामी श्रीपादाचार्य आपकी जो इच्छा है मैं पूर्ति करना चाहता हूँ आप मुझे शक्ति दीजिए सामर्थ्य दीजिए बल दीजिए जिसके द्वारा मैं क्या करूँ ये सेवा करो जिस सेवा को उन्होंने कहा था पुष्प कैंकर यम मतलब पुष्प कर पुष्प ऑफर करने की जो सेवा है वो मैं कर पाऊंगा तो रामानुजाचार्य आनंदित हो गए उन्होंने कहा मेरे तो बहुत शिष्य हैं सब ज्ञान धारण करने वाले हैं लेकिन सेवा करने वाले बहुत कम हैं रामानुजाचार्य है। हजारों शिष्यों में उनका एक ग्रस्त शिष्य खड़ा हुआ था अनंत अलवर जाकर उसका आलिंगन करते हैं और आलिंगन करते हुए उसको कहते हैं कि हे है आनन्त तो तो तो तो है हाँ, लैंग्वेज में मतलब अनंत अनंत फिर फिर उनका नाम पड़ा तो वो अपने गुरु की आज्ञा लेकर गुरु की इच्छा पूर्ति करने के लिए इतनी कठिन सेवा को स्वीकार करते हुए है, वो कहा चल पड़े तिरुपति के ऊपर क्योंकि वहां भगवान पुष्पों से आनंद लेते हैं जैसे गौरविता को सबसे अधिक पुष्प अच्छे लगते हैं हाँ आप जाते हो मायापुर तो वहां हाँ हा? कौन सा स्थान है नहीं चाहो भगवान हृदय चैतन्य के लिए गौरीदास पंडित के जो गौर नेता है अंबिका कालना उनको फ्लावर्स से सजना गौर नेता को फूल अच्छे लगते हैं उनको ये सब अलंकार आलूषण अच्छे नहीं लगते तो वैसे ही जब आनंद अलवर अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा को लेकर जब निकल पड़े तो उन्होंने अपने पत्नी को साथ लिया पत्नी गर्भवती थी उनको लिया और दोनों चल गए उस पहाड़ को उन्होंने चढ़ा अभी हम हमें आप पैदल चढ़ते हैं तो चार हजार सीढ़ियां हैं हाँ, जिससे चढ़ना बड़ा कठिन है लेकिन अभी बीच में एक जेपीसी था तिरुपति में तो मैक्सिम इसमान संज्ञा चढ़ के गए थे तो उसमें सबसे आगे थे राधा लाग महाराज तो बाकी सब कहते थे दौड़ते कैसे हैं वो दौड़ते दौड़ते गए कि एक डेढ़ घंटे के अंदर सीधा ऊपर घंटे लगते हैं तो इस प्रकार से अनंत अलवर ने अपने पत्नी को लिया और उस पहाड़ के ऊपर गए और देखा कि जंगल ही जंगल है कि केवल एक छोटा सा मंदिर है कहा रहेंगे वहां रात्रि के समय में कई सारे हिस्सा पशु आते थे तो अपने पत्नी को बीच में के रात में एक बड़ा सा फायर आग जलाते थे और उसमें वो दोनों बैठते थे और निरंतर कृष्ण राम का कीर्तन करते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे तो फिर अनंत अलवर ने सोचा कि मेरे आध्यात्मिक गुरु ने कहा है की गार्डन बनाओ भगवान के लिए पुष्पों की व्यवस्था होनी चाहिए तो उन्होंने क्या किया फिर अभी गार्डन बनाना है पुष्पों की तो फूल के पौधे लगा रहे तो उसके लिए जल चाहिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए तो सबसे पहले कौन क्या कहते जलाशय कौन तलाब बनवाना चाहिए अभी तलाब बनवाने के लिए कितने लोग हैं? दो।, दो पत्नी जो बिल्कुल फाइनल स्टेज में थी गर्भवती और ये और ये चाहते थे कि जो सेवा है जो मेरे आधार में गुरु ने दी है वो मुझे करनी है किसी और क्योंकि भक्तों को दुख होता है जब सेवा जाती है हमें आनंद होता है जब हमसे सेवा गम हो जाती है तो उनके लिए सेवा लाइक था अनंत अलवर के लिए तो उन्होंने कहा अपने पत्नी को लिया था हाँ एक पर, लोहे का डंडा था जिसे खुदा था खुदाई खुदाई करते हैं या फावड़ा वगैरह करने लगे और साथ ही है, है, उठा -उठा के के उसको कहा कि दूर जाके फेंको अभी वो गर्भवती है उसने कुछ कंप्लेन नहीं की मैं आपको हॉस्पिटल में रहना चाहिए मुझे अभी ये थोड़ी काम करने का समय है हाँ लेकिन कहा नहीं हाँ ये अब गुरु की सेवा है बालाजी की सेवा है तो वो लगी नहीं गया। आपने आयकर में जब खड़े थे, तो वो बिल्कुल बिगल में इनका समर्पण इनकी सेवा के वृत्ति देखकर भगवान बालाजी बाहर चल के आए अरे ब्रह्मचारी के रूप में सुंदर से आलंकार धारण करके पिता पर पहते हुए अलंका है आनंद मैं थोड़े हेल्प करता हूँ ना आपका आपके पत्नी गर्भवती है क्यों बेचारे को परेशान कर रहा हूँ मैं उठाऊंगा बकेट डाल के आऊंगा जल्दी जल्दी बहुत शक्ति सा तो नहीं, नहीं भागवे हमारी सेवा को क्या कहते हैं छिन्ना चाहते हो तो उनको डांटा तो बेचारी भगवान भाग गए क्योंकि पता था अनंत तात्मय के सामने खड़े नहीं हो जा सकता उन्होंने कहा चलो माता से बात करते हैं थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड है कोमल बुदायी है तो अभी वो बेचारे बेचारी थे और दूध थोड़ा दिखाई ना दे और फिर उससे आगे बह ले जाता और डाल के आ जाता हूं तो भगवान स्वयं ही जब गुरु के आदेशों का पा पालन करने के लिए शिष्य तत्पर होता है तो भगवान स्वयं अपने क्षण ऐश्वर्य के साथ उस भक्त की सेवा में लग जाते है। हैं श्री प्रभुपाद का उदाहरण हम देखते हैं स्वयं भगवान आ जाते हैं अभी भगवान आ गए तो उनकी शक्ति सोते रहेंगी नहीं वो भी भागते हुए उनकी सेवा करने के लिए आएगी तो ऐसे भगवान धार देने के को अनु डाउट है हुआ क्या तुम इतनी जल्दी जल्दी कैसे आती हो इतनी बड़ी बड़े पकेट्स लेकर वापस उन्होंने जो ब्रह्मचारी है ना भक्त वो युवा वो मुझे हेल्प कर है उसकी ऐसी की तैसी <laughs> भागे आनंद अपने हाथ के लिए क्रो है लंबा सा खुदाई करने के लिए लंबा सा लोहे का डंडा होता है उसको लेकर भागे कहा सेवा छीना छीनना चाहते हो तो भगवान डर दर गए डरते हुए वो बाला एक वृक्ष के ऊपर चढ़ा कहते नीचे आओ नीचे आओ तो नीचे नहीं आ रहा था उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको ना मारूंगा नहीं कुछ नहीं करूंगा अभी कि हाथ में तो है, वो डरे हुए रॉड है छुट्टी दे दूंगा आपको तो आ गए भगवान चलने लगे युवक रूप में है थोड़ा ऐसे पीछे देखते हुए कि अनंत आलवर मुझे दौड़ के मारेगा तो नहीं हाँ तो पीछे देखते हुए चल रहे थे तो और फिर आनंद रहा न गया उनको रेत गुस्सा आ गया था अभी हाँ, सेवा से वो कुछ बीच में कोई नहीं आना चाहिए सेवा के बीच में भगवान की सेवा और आचार्य रामानुज की सेवा है तो दौड़े और भगवान लगे रॉड को फेंका लोहे का रॉड जैसे फेंका वो पीछे देखे रहे थे उनका ये जो चिन्ह है थोड़ी क्या कहते हैं चुबुक हाँ इस पे लग गया जैसे लगा प्लिन होने लगा और वो बालक दौड़ते गया दौड़ते अनंत अनुमार उनके पीछे भाग रहे हैं भागते हुए वो जो बालक है टेम्पल के अंदर गया राम बैठ गए में। समय हो गया पुजारी पुजारी आ गया जब दरवाजा खोलना था पुजारी को कहा कि एक लड़का अंदर भाग के गया है पुजारी ने जब दरवाजा खोला फिर जब वो घर व में गए तो भगवान के यहां से क्या हो रहा था बालाजी के ब्लड निकल रहा था। अनंत तलवार इसको देखकर रोने लगे अनंत तलवार ने सोचा कि मुझसे क्या हुआ है इतना बड़ा भयावह अपराध कर बैठा तो फिर उन्होंने तुरंत ही कपूर और जो तीन चार चीजों का एक लेप बनाया और भगवान के यहां लगाया और फिर आज भी आप बालाजी का दर्शन करते हो ठीक से तो हमेशा यहां एक तो ज्वेल लगाया है तो डेली भगवान बालाजी क्या कर दे कर्पुर लगाते हैं उनको स्थान में अब हिल की याद में है वो भगवान ने मार भी खाया लेकिन उन्होंने कहा है अनंत अलवर जिस प्रकार से लक्ष्मी मेरे हृदय में यहां निवास करती है शत्री का जो चिन्ह है मेरे छाती पर उसी प्रकार का ये चिन्ह ये जो स्कार जो पड़ा है वो यहाँ तुम्हारी मुझे याद दिलाते रहेगा और जिनकी याद में भगवान ने मार खाया और वो हमेशा हजारों भक्त जाते हैं उसको देखते आज भी आप बालाजी जाओगे तिरुपति तो मेन गेट में जिस रॉड से भगवान को मारा है ना इतने सालों से वो रोड टांग के रखा है वहां और वह लिखा भी है कि ये रॉड है जिसके द्वारा हा भगवान को अनंत अलवर ने मारा था तो डीवी जाके प्रणाम मैक्सिमम किसी को पता ही नहीं वहां तो लंबी लाइन लेनी रहती है सात आठ घंटे लोग कोई पेपर पढ़ रहा है तो कोई कुछ कर रहा है आठ घंटे लाइन में लगने तो करेगा क्या बेचारा वो थोड़ी जब करेगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं जो रामानुजन आनंद तलवार थे उनसे बहुत अधिक खुश भी होते हैं और साथ ही साथ अलग अलवर को भगवान ने मार खाया तो उस समय उनको गिफ्ट करते हैं एक तो अपना यूज किया हुआ दूसरे अपने सोने की कुंडल और तीसरा अपना गले का जो नहीं रिंग गोल्डन रिंग जो भगवान पहनते हैं हाँ इतना गौर का मार खाने के बाद भगवान ने ये उनको प्रदान किया था तो इस प्रकार से भगवान बालाजी जो हमेशा क्या करते हैं सदैव पुष्पों की सेवा स्वीकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं तो अनंत अलवर के जीवन में और भी घटना आती है बालाजी कौन है बालाजी भगवान के कई सारे नाम हैं, हाँ जिनको वें, वेंकटेश्वर कहा जाता है श्रीवास श्रीनिवास कहा जाता है श्री, श्री, श्री मतलब लक्ष्मी जो निवास करती है सदैव उनकी छाती में और वेंकट वेंकटेश्वर वेंकटपति वेंकटेश्वर का मतलब भी है वें का मतलब है पा और कट का मतलब है जो काटते हैं आचार्य कहते हैं जो पापों को तुरंत ही धाराशाही है करते हैं काट देते हैं इसलिए उनको वेंकटेश्वर कहा गया है वेंकटाचरणपति कहा गया है हाँ तो इस प्रकार से रामुद्राचार्य ने ये प्रथा शुरू की है जैसे पुराण में वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति वेंगटा तिरुमला का पहाड़ चढ़ता है बालाजी का दर्शन करने के लिए सदैव गोविंद गोविंद गोविंद उच्चारण करना चाहिए क्या उच्चारण करना चाहिए गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद गोविंद तो आज भी आप जाएंगे तो हजारों लोग हाँ गोविंद गोविंद गोविंद का नाम उच्चारण करते हुए चढ़ते हैं इस प्रकार से आ, ऐसे जो अनंत अद्वर्थ है वो सदैव उन पुष्पों की सेवा के लिए निमग्न रहते थे अपने पत्नी के साथ एक दिन अनवर मंदिर का जो गर्भग्रह था उसके सामने का जो हॉल था वह मालाएं बनाने में बिल्कुल निमग्न हो गए फूलों की माला बनाते जा रहे थे भगवान के लिए और अपने मुख से रामानुजाचार्य का स्मरण रामचार्य के गुणों का गान कर रहे थे बालाजी का गान कर रहे थे गुणों का तो उस समय एक जो आचक है जैसे हम आप तो वहाँ को अर्चक कहते हैं दक्षिण भारत में तो भगवान बालाजी ने कहा कि है अर्चक जाओ जाओ वहां अन बैठे हैं माला बना रहे हैं उनको बोलो अभी के अभी के मैं तुरंत बुलाया है तो गया अर्चक अनंत अलवर अपनी माला बनाने में मांगत है और बल्कि भगवान बालाजी उनके समर्पण और रावणाचार्य के आदेशों में कितना स्ट्रॉन्ग फेथ है उसकी परीक्षा लेना चाह रहे थे तो जा आ, वो पूजा पुझा, पुजारी गया अलचक गया उन्होंने कहा हे आनंद अलवर आप आ जाओ भगवान अभी थोड़ा गर्भग्रह अल्टर में बुला रहे हैं आपको आपसे बात करना चाहते हैं। भगवान तो फेस टू फेस बात करते थे उनसे विग्रह तो फिर उस समय वो गए और उस पुजारी को जो पुजारी ने जब कहा तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा उनसे मिलने मेरा अभी ये सेवा का समय है ये बहुत मूल्यवान है और अभी जो ये सुबह सुबह जब मैं पुष्प तोड़ के लाता हूँ अभी भी आप जाएंगे तो बालक तिरुपति के पहाड़ के ऊपर अनंत अलवर का एक गार्डन है बहुत ही सुंदर अभी भी है वो रामानुज पॉण्ड भी है तो वहां जब पुजारी को वो कहते हैं कि उनको जाकर बताओ अभी मैं बहुत बिजी हूं अपनी सेवा में और अभी यदि मैं उनकी ये जो मालाओं में यदि नहीं बनाऊंगा इन फूलों को यदि गुंथूंगा नहीं माला के रूप में तो ये जो मालाएं हैं हाँ, यूजलेस हो जाएगी क्योंकि सुबह के समय में फूल खिलने लगते हैं और जब ये कलिया खिलती है और उस समय उनमें धागा डाला जाता है तो और सुंदर होती है और उचित रूप से बनी रहती है हमेशा पूरे दिन के लिए फ्रेश और सुगंधित तो उन्होंने कहा अभी मैं नहीं सकता तो नहीं तो मेरी जो सेवा है वो खराब हो जाएगी तो वो गए पुजारी अचक गए उनके पास और जाकर कहा कि वो आना नहीं चाहता है वो नहीं आ आपसे बात करने के लिए मिलने के लिए भगवान तो जो बालाजी के तिरुपति बहुत अधिक क्रोधित हो गए क्यों क्यों क्रोधित हो गए थे क्योंकि ये अनंत अलवर उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है जब माला बन गई सब तैयार हो गया अनंत तो आलवर पूरा सुंदर समाधा दोनों हाथ में उठा के चल पड़े अंदर हाइटर में बाहर के हॉल से तो भगवान ने देखा है अनंत आलवार पर्दा बंद कर दिया ठीक बात नहीं कर रहे आप, मुझसे आपसे बात नहीं कर रहे तो भगवान ने अपना पर्दा बंद किया तो अनंत अलवर गुस्से में आगे उन्होंने कहा क्या हो गया उन्होंने तुरंत पर्दा खोद दिया बोलो हा इतना क्या घमंड इतना क्या क्रोध आपको आ रहा है तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं करते अरे अनु पता है ब्रह्मा मेरे आदेशों को पालन करता है शिवजी भय से होते हैं। सूर्य चंद्र इंद्र आदि वरुण आदि देवता करें। मेरे आदेशों को ठुकराने का सामर्थ्य किसी में नहीं है कोई मेरे आदेशों का अवहेलना नहीं कर सकता लेकिन तुम बहुत हिम्मत बांध तुम मेरे आदेशों का उल्लंघन करते हो तुम्हें पता है यदि मैं तो तुम्हे ये जो हिल है वेंकट आद्री, आद्री का मतलब है हिल वह सात हिल है जिसके ऊपर बालाजी भगवान निवास करते हैं इसे सप्तगिरि भी कहा जाता है तो भगवान मां निवास करते हैं उन्होंने कहा मैं इस हिल से तुम्हें भगा लूंगा परमानेंटली तो करोगे क्या फिर तुम तो ये उनको भी गुस्सा आ गया ऐसी बात करते मुझे सेवा से भगाना चाहते हो दूर खेलना चाहते हो आ, इस ये जो हिल है तिरुमाला जो हिल है जिसके ऊपर आप निवास करते हो इसे निर्वासित करना चाहते हो तो उन्होंने कहा भगवान ने कहा मैं तुम्हें निर्वासित करूंगा और ना मुझे तुम्हारी माला चाहिए ना तुम्हारी सेवा चाहिए तो अनंत अलवर कहते हैं कि हे तिरुपति बालाजी हे भगवान हे प्रभु मैं आपकी सेवा के लिए यहां आया हूं लेकिन मैं आपके इशारे पर नाचने के लिए नहीं आया हूं ऐसे बोला उन्होंने तो लड़का ठीक है आपकी सेवा ये तो आया हो लेकिन आपके इशारे पर नाचने के लिए नहीं आया हो और मुझे समझ में नहीं आता भगाने वाले तुम कौन हो मुझे यहां से अब मैं तो मेरे जो आचार्य हैं रावण आचार्य है, जो वैष्णव श्री वैष्णव के स्वामी है श्री वैष्णव के प्रभु है और उनकी आज्ञा से मैं यहाँ आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ ताकि उन्होंने मुझे कहा था फूल की माला बनाओ और पवित्र जल बालाजी को अर्पित करो हां? तो उनको पस, उन, उनको ये पसंद है उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं आया हूँ आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ वो जानते हैं यशव प्रसाद भगवत प्रसाद व्यवसाय भगवान गीता में कहते हैं तो उन्होंने कहा आपको थोड़ा याद रखना चाहिए कि आपका भी ये हिल नहीं है नोनों तो पुराणों में बोला है स्वामी पुष्करणी तिरे रम्य सहम औ तो बालाजी मंदिर के साथ एक बहुत विशाल जलाशय है जिसको स्वामी पुष्करणी कहा जाता है पुष्करणी का मतलब है तालाब जितने भी तालाब है वर्ल्ड में त्रिभुवन में है उनमें जो सर्वत्रष्ट तालाब है वो स्वामी पुष्करणी है तो वहां कहते हैं कि वहां आप ही तो वैकुंठ जगत को छोड़कर आप यहां आ गए हो नीचे आ गए हो इस हिल के ऊपर आप थोड़ा उससे पहले आ गए हो हाल में क्या हुआ आपके बाद आया हूं इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं है मुझे इस पहाड़ से तिरुमाला हिल से आ, दूर आप भेजने के लिए तो तो इस प्रकार से उनमें बार्ण, होते रहा और उन्होंने कहा कि मैं केवल तो आचार्य के आदेशों का पालन करने के लिए आया हूं। और फिर उनको गुस्सा आ गया तलवार को माला को उन्होंने रख दिया पहनिए तो पहनो मैं तो जा रहा तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए उन्होंने जैसे ये जैसे पीछे घड़ के निकलते हो तेजी से तो थोड़ा हाथ पीछे हो जाता है भगवान बालाजी ने तुरंत हाथ पकड़ा है अनंत आलवर का फेस दरवाजे की ओर था हाथ पकड़ा कहा अरे अनंता हे अनंतर क्यों इतना गुस्सा होते हो करोण ने उनको लिया भगवान ने किया और खुद माला उठाई चार हाथ है एक हाथ से तो पकड़ा दो हाथ से माला उठाई खुद ही पहली देखो करोड़ ने का फिर से हाँ सांवना दी उन्होंने कहा भगवान ने कहा मैं तो केवल आपकी परीक्षा लेना चाह रहा था दो चीजों कि आपने जो आचार्य है रामानुजा उनके आदेशों के प्रति तुम्हारा कितना समर्पण है और जो मेरे प्रति सेवा है उसके प्रति तुम कितने फिक्स हो। सेवा और गुरु के आदेशों के प्रति समर्पण इन चीजों का मैं परीक्षा लेना चाह रहा था तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और फिर वहां से निकल पड़ते हैं तो इस प्रकार से भगवान बालाजी है बहुत अनंत है तो भगवान बालाजी बहुत अधिक दयालु बिगड़ा है और सारे जगत को अपने ओर अट्रैक्ट आकर्षित करने का सामर्थ्य रखते हैं तो एक बार एक बार जब आनंद अलवर ने पुष्पों की माला बनाई और माला के साथ उन्होंने एक क्रिपर लता होते है ना घूमने वाले जिसमें कई सारे पत्ते वगैरह होते हैं पतली सी छोटी सी आ, तो वो लाए और उसके द्वारा श्रृंगार किया भगवान को लताओं से पतली पतली लताओं से तो जब श्रृंगार किया तो श्रृंगार कर रहे थे पहना रहे थे बहुत सुगंधित थी अब ये पहना रहे थे और भगवान सुगंध लेते जा रहे थे अब आनंद हो रहा था कहते अनंत क्या है कौन से पुष्प तुम लाते हो हर बार मैं देखता हूँ नए नए पुष्प होते हैं और हर रोज में देखता हूं उनका सुगंध बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है तो आज जो तुमने मुझे श्रृंगार किया है आज ये तुमने मुझे लता पहनी है लताओं से श्रृंगार किया है बताओ मैं कैसे लग रहा हूं सुंदर लग रहा हूं थोड़ा बताओ बताओ अभी अपना सौंदर्य आप अपने आंकड़ से देख सकते हाँ कैसे देख सकते दूसरे के आंखों से आ? उसके फीलिंग्स को देखकर तो भगवान ने जब पूछा बालाजी ने पूछा बताओ मैं कितना सुंदर लग रहा हूं कैसा दिख रहा हो तो अनंत कहते आप तो कितने अच्छे लग रहे लग रहे रहे हो <laughs> <laughs> आप एक तरह तिरुपति बालाजी जो सबको आकर्षित करते हैं समुन्दर्य की खान है और उनको शास्त्र कहते कन्दर पकोटी या विशेष शोभम नव भगवान है और उनको ये उनके महान भक्त की आंखों में कौन आ रहा था मतलब तो चंद्रमा से तुलना करते किसी और चीज से करते हैं लेकिन यहाँ है विछुआरे तो के भांति हो तो कहते भगवान थोड़े से स्ट्रक हो गया उनको चकित हो गए ये अनंत अनुरता कैसे मुझे फिर कहते थोड़ा एक्सप्लेन करो मेरे सौंदर्य को थोड़ा वर्णन करो ठीक से स्क्रिटिनाइजिंगली इन डिटेल तो फिर उन्होंने कहा कि हे hey भगवान आप वास्तव में मछुआरे के भांति हो और आपके जो सौंदर्य है सौंदर्य क्या है आपके जो सौंदर्य है वो मछुआरे के जाल के समान है और जिस जाल में आप क्या करते हो हजारों मछलियों को कौन सी मछलियां जो जीव है जिस प्रकार से मछुआरा जाल फेंककर समंदर की मछलियों को ले लेता है उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में ये जो भवान सागर है जन्म मृत्यु का सागर है उसमें असंख्य जो बद्ध जीव हैं, वो डूब गए हैं तो आपके सौंदर्य रूपी जाल से आप उन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हो और अपने चरणों में स्थान प्रदान करके दिव्य उनको आनंद प्रदान करते हो इस प्रकार से अनंत अलवर भगवान से सदैव अपने सेवा से आदान प्रदान करते थे तो एक बार क्योंकि इनका सेवा ही था, तुलसी और इनका इसी के लिए था क्योंकि ने स्पेशल आज्ञा दी थी और उस आज्ञा को उन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी पत्नी के साथ समर्पित किया था तो एक बार जब ये सुबह सुबह उठे और थोड़ा सा अंधेरा था तो वो पुष्प और तुलसी चयन करने लगे स्वयं ही अभी हम सोचते हैं फूल की माला बनाना हम जो सीनियर भक्त हो जाते साथ छोटे भक्तों की सेवा अरे तुलसी तुलसी तोड़ना, की सेवा करना फूल फूलार्पित करना हम थोड़ा बडे बड़े-बड़े सेवा करेंगे लेकिन वास्तव में महान महान आचार्य को हम देखते हैं हाँ जैसे अनंत आलवर श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है रामानचार्य के बाद तो अनंत अलवर जो सुबह सुबह फूल तोड़ रहे थे नंदन वन में उन्होंने गार्डन का नाम रखा था श्री रामानुज नंदन वन अपने गुरु के स्मरण में सदैव रहते थे रामानुजारे के तो उस समय जब हाँ तोड़ रहे थे तो सांप ने उनको काट लिया अभी तो काटती काटते तो हम मंदिर से भाग जाते हैं या साप काट रहा है अनंत अलवर को साप ने काट दिया लेकिन उन्होंने अपनी सेवा को नहीं छोड़ा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ कंटिन्यूसली अपने सर्विस को बिना किसी डिस्टर्बेंस में के, बिना किसी बाधा के वो कंटिन्यू करते रहे और उन्होंने अपने नॉर्मल स्नान आदि किया और वो अपनी सेवा में लगे रहे फिर उनके शिष्यों को बड़ा चिंता हो गई हमारे आध्यात्मिक गुरु को साफ ने काटा कुछ हु? कुछ ऊंचा रहना चाहिए औषधि आदिओं का उचार रहना चाहिए तो, तो कह रहे थे, जो में थे वो भी को उसी की चर्चा कर रहे थे तो भगवान बालाजी ने सुना रहे अनंत अलवर को सामने काटा तो अनंत अलवर गए वहां से भगवान के पास गए और उन्होंने भगवान ने कहा कि हे अनंत अलव क्यों नहीं तुम हम इससे ठीक होने के लिए क्यों क्यों प्रयास क्यों नहीं करते हो उन्होंने तो कहा मैंने तो कर लिया ये जो आपका स्वामी पुष्करणी है तालाब है जो आपके लिए इस्तेमाल होता है उसमें मैंने स्नान किया है और आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं विष को दूर करो ये जो साप ने काटा हुआ जो विष है कौन से विष की बात कर रहे हो भगवान ऐसा पूछने लगे कहते ये जो कोबरा ये जो सांप ने मुझे काटा है वो इतना डेंजर नहीं है इससे भी भयानक एक कोबरा जो मुझे हमेशा काट के रखा है उसने हाँ उसका विष बहुत भयावह है जो मेरे अंदर ही निवास कर रहा है अहंकार और ममकार दो प्रकार की कार होती है एक अहंकार और दूसरा ममकार अहम ममेती भागवतम कहता है उन्होंने कहा कि जो युगो रूपी जो कोबरा है अहंकार रूपी जो विष है कोबरा का किस इससे मुक्त हो जाओ या अभी-अभी जो सर्प ने मुझे काटा है उसके विष से मुक्त हो जाओ कौन से विष से मुक्त होने की बात कर रहे हो आप तो कहते हैं कि जो पहले वाला कोबरा जो मेरे हृदय में है जिसने मुझे काटा है का विष तो मेरे आत्मा को मृत्यु देने वाला है लेकिन अभी जिस कोबरा ने काटा है उससे तो केवल शरीर बनेगा हाँ, आत्मा का हनन नहीं होगा हाँ, इस प्रकार से जब भगवान के साथ वो बात कर रहे थे तो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा आप मुझे सलाह दो क्या करना चाहिए भगवान मौनिंग बालाजी ने कहा कि हे अनंता तुम तो मुझे बहुत आगे प्रिय हो क्योंकि तुम्हारी जो कंपनी है या तुम्हारा जो संघ है मैं सर्वाधिक एंजॉय करता हूँ मुझे सबसे अधिक आनंद आता है जब मैं तुम्हारे संग में होता हूँ आप हो तो मैं तुम्हें खो दूंगा और बहुत अधिक दुखी हो जाऊंगा तो भगवान ने कहा मेरे आपसे प्रार्थना है कि आप अपने आप को ठीक करो तो वो कहते हैं कृष्ण हाँ। आपके वास्तव में हाँ, आप ही धनवंतरी हो धनवंत्री बंदो आप ही सबके एक से दवाई हो या औषधि हो उन्होंने कहा कि यदि ये जो तुच्छा सांप ने मुझे अभी काटा है और इसके द्वारा यदि उसका विष यदि बहुत पावरफुल है तो मैं स्वामी पुष्करणी में स्नान करूंगा मीरजा नदी में स्नान करूंगा और वैकुंठ में जाकर भगवान के सामने खड़ा रह जाऊंगा मतलब बनने के बाद उन्होंने कहा चरित्र त्यागूंगा भी तो में स्नान करके वही कुंड चला जाऊंगा वहां खड़ा हो जाऊंगा और यदि उस से भी यदि मैं पावरफुल तो मैं यहां आपके सामने सेवा में खड़ा रहूंगा तत्पर रहूंगा वास्तव में वो ये बताना चाह थे कि वो आदिशेष जो है उनके इनकारनेशन है आदिशेष के अंश अवतार है अनंत तालवर जिसके कारण भौतिक साफ आदि काटने से उनको कोई प्रभाव नहीं है चोरी करने का मौका ही नहीं मिल रहा था वो तो कह रहा था आजकल भाग्य कुछ ठीक नहीं चल रहा है कर्म खराब है मौका ही नहीं मिल रहा है कुछ हाथ मारने का अच्छा खासा तो बेचारा घूम रहा था किसी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था तो बालाजी की यात्रा से घूमते घूमते कुछ डिवोटीज आ गए थे वहां उसी गेस्ट हाउस में रुके थे और उनके बाद बहुत सारा प्रसाद था तो बेचारिक प्रसाद पा रहे थे तो ये अकेला बैठा था उन्होंने उसको भी बुला लिया आओ हमारे साथ प्रसाद पालो अभी प्रसाद पालने वाले भक्त लोग चर्चा क्या करेंगे कहा गए भगवान के बारे में चर्चा करते रहेंगे बातें करते रहेंगे तेरो बालाजी मंदिर का तो गुणगान गए कितना ऐश्वर्य है सारी चीजें तो सोने की है वहां हम ये सुनकर चोर गदगद हो रहा उसका गदन वर्धनम हो रहा था तो, तो, तो फिर किसने जाता हूं तिरुपति जाता हूं कौन सी ट्रेन जाती है दिल्ली से तो बेचारा निकल पड़ा गया पहले तो गया जानकर चेक करता हूँ पहले गया याद डिवोटी जैसा गया भक्त के जैसे सुंदर से धोती कुर्ता कंठी सब डाल के के गया भगवान सामने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है जाते तो एक तो भगवान को देखना बाकी चीजें भी देखते हैं हम पोजीशन एनवायरमेंट देखते है तो उसने सबको चेक किया सब भक्त प्रणाम करे थे इसे दंडवर प्रणाम मारा का भगवान अभी देखो कर्मे इतने खराब चल रहे कि किसी भी जगह हाथ मारने का मौका नहीं मिल रहा लेकिन आपके पास आपके ऊपर ही, ही हाथ मारूंगा आपकी ही चोरी करूंगा क्योंकि आप देख सोने की है जो शंख है उसमें भी सोने का लगा हुआ है फिर जो चाकल आदि सब कुछ गोल्ड गोल्ड और सॉलिड गोल्ड है तो उसने सोचा कि फिर आ जाता पहले तो प्रणाम किया उन्होंने और भगवान तो से क्षमा मांगी देखो ना चाहते हुए भी, भी करना पड़ रहा है कैसे आपने आपको मेंटेन तो उन्होंने क्षमा भी मांगी और तो से निकल गये। निकल गए गए सोचा अंधेरी रात होगी तब आता हो बालाजी मंदिर में बिल्कुल तो एक बार एक दिन संध्या का समय था रात्रि पर थोड़ा सा तूफान आ रहा था सचिव से हमारे गाड़ी गिर गोन में बैठे रहते रात को रह पे आया जाए पता नहीं चले तो बेचारे घर वहां भी आए खड़े थे कहा ठंड बहुत थी तो फिर गया दीवार के ऊपर से दीवार के ऊपर से छलांग लगाई अभी चलते चलते आ रहा था तो कुछ शूज वगैरह तो पहने नहीं थे उसने तो जितना भी बारिश के कारण और तूफान के कारण जो मर्ड है कीचड़ कीचड़ पूरा शूज बन गए थे आपको सिटी के लोगों को पता नहीं हाँ चल के शूज कैसे होते हैं आप गांव में जाएंगे बिना चप्पल के बारिश के दिनों में मिट्टी में चलेंगे तो अपने आप शूज क्रिएट हो जाते हैं तो शूज तो इससे पहन के आए गया था फिर जब लगाई दीवार के ऊपर से नीचे धड़ाम से गिर गया तो देखा बहुत तो सारी मिट्टी लगी हुई फिसलों का तो नहीं तो देखा कि टेम्पल हॉल में एक जो फर्श है वो निकला हुआ था मतलब टेंपल के हर चीज प्रॉपरली होनी चाहिए भगवत सेवा के लिए हर तो इसलिए क्या किया अभी जैसे होता है ना कि पाव पोचना है तो कोई टोकदार चीज होनी चाहिए जिसमें हम पाव हैं सारी चीजें दूर हो जाती है सारा कीचड़ तो इसलिए देखा कि टेंपल हॉल पे एक पत्थर गायब है वहां स्पेस है सारा अपने पाव हु? ठीक कर दे सारा मिट्टी जो भी था किचड़ वहा प्लेन हो गया एजिंग कोई फर्श बन गया प्रॉपर ले फिर वो गया अंतर देखा बालाजी तो खड़े है जिनके पूर्ण सुवर्ण के आभूषण से लगे हुए हैं गए पहले दंडवत प्रणाम <laughs> दंडाम मंत्र तो याद नहीं था दंड प्रणाम किया कहा कि हे कृष्ण अभी मैं बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा हूं तो बस तो उन्होंने क्या किया अभी कि कुछ लाइफ बैग भी नहीं देखा कि भगवान पिता पहने खोल दिया धोती को खोल दिया अब हाँ सोचो क्या चोरी करनी है। भगवान की धोती खोल नीचे फैला दिया उन्होंने फिर सारे आभूषण निकालना शुरू कर दिया पाजू निकाले कुंडल निकाले जितने भी चीजें हैं कहा कि मुझे क्षमा कीजिए ये दो चीजें कर रहा था प्रणाम क्षमा अच्छना प्लीज स्वर्गियों में प्लीज क्या करू न चाहते हुए करना पड़ रहा है हाँ। फिर जब वो निकाले सारी चीजें बांध दिया पोटल, क्या पोटली क्या कहते लगा डाल दी डाली पीछे निकल पड़े, हाँ? भगवान वेंकटाल वेंकटेश्वर का नाम लेते हुए अभी निकले इतना भारी था दीवार इतनी बड़े थे नीचे से जंप लगाए एक <laughs> तो जंप से बाहर निकल बाहर नहीं गए उनके हाथ से जो पोटली था वो गिर गया जैसे गिरा धड़ाम जोर से आवाज आई उसकी गांठ में मेरा खोल गई सारे सामान इधर उधर बिखर गया सिक्योरिटी गार्ड निद्रा भंग हो गए <laughs> <laughs> वो आए दौड़ते हुए लाठियां लेकर डंडे लेकर चोर की पिटाई इतना वारा इतना वारा भसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई कौन से क्षण भसे तो फिर अभी मृत्यु के बाद कहा जाते हैं मैक्सिमम लोग कहा जाता है यमराज ना जिनको भी आपको ढूंढना है जो पहले आपसे चले गए उधर ही मिलेंगे यमराज के पास तो गए तो यमराज ने पूछा क्या यमराज के पास नहीं अब उनके चार दूत आ गए जिनसे आजादी को लेने आए थे तो उसी प्रकार से जब यम यमदूता जो उनको लेने वाले थे वो शिक्षण चार बालाजी के विष्णु दूताते हैं रुको रुको जब मैं पढ़ रहा था ये लीला तो मुझे वो अजमेर स्टोरी याद आए उसमें भी ऐसे है नारायण चार नाम लिया तो चार दूत आ गए विष्णु और चार वो गए कौन यमुदूताज तो इनके लिए भी वही आ गए तो जब वो आए यम ने कहा कि बताओ आप लोग क्यों इनको बचाने आए हो ये तो सीधा पिताम्बर उठाकर निकालकर पोटली बाग के बाहर गया था इतने दुष्कर्म के बाग कर्म की है फिर भी वैकुंठ विष्णु बहुत महत्वपूर्ण की है कब बताओ, हम भी बड़े सुनने के लिए। एक चोर होकर भी मंदिर में चोरी करने के बाद भी कहा जा रहा है वैकुंठ जा रहा है विष्णुदूतो ने कहा कि इसने दो वैसे तीन चीरे की थी ये जब वो आया इसने जब प्रणाम किया उसके द्वारा इसके जितने भी पाप कर्मत है पूर्ववर्ती सारे खत्म हो गए वैंकट वैंकट का मतलब क्या है वें का मतलब पाप और कट मतलब काटने आए सारे पाप उसी क्षण खत्म और कहते ये बार बार क्षमाचना मांग रहा था इसके अलावा इसने बहुत महत्वपूर्ण सेवा की है टेम्पल कंस्ट्रक्शन में भाग लिया है स्पॉन्सर ना ये स्क्वेयर फुट होता है ना है? स्क्वेयर फुट स्पॉन्सर करो जैसे <laughs> पूना टेम्पल में आते थे तो वहां एक बड़ा वो चला था भी, कि एक फुट स्पॉन्सर मोहिम की टेम्पल के लिए भी साढ़े सात हजार रूपए है आप एक स्कोयर फुट स्पॉन्सर करो बड़े मंदिर के कंस्ट्रक्शन में आपको हा? आपका सहयोग होगा तो विष्णु तो ने कहा टेम्पल हल्का एक मिसिंग था मार्बल खड्डा हुआ था तो उसने टेम्पल कंस्ट्रक्शन में सहायता की जितना भी वो लेके आया था अपने साथ क्या लाया था कीचड़ प्रॉपरली उसको कर दिया था उसने कहते तो ये बहुत से भाई बालाजी भगवान बहुत दयालु है इसलिए उन्होंने बुलाया उन्होंने भेजा हमें इसकी ऐसी वैसी छुट्टी नहीं है इसको सीधा कहा ले जा रहे हैं हम वही कुंठा तो प्रकार से बालाजी की तो बहुत सारी कथाएं हैं हाँ नौ तो बज गए नौ दस तो हम हम विराम देते हैं मधवाचार्य का आज तिरुभाव है तो मधवाचार्य के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया तो मेंचार्य मध्बा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे वायु के थे और हम मधवा संप्रदाय में आते हैं उनका है उनका है तिरुभाव बहुत विशेष रूप से हुआ था उडुपी में चैतन्य चरित में कृष्णदास कविराज कहते हैं उड़ुपी कृष्ण देखी हर दिव्य मानी हाँ की महाप्रभु जब वहां गए उडुपी में तो वहां उन्होंने कृष्ण के विगड़ा को देखा तो बहुत आनंद उन्होंने अनुभव किया उडुपी में कई दिन रहे और फिर जो है, उनको उडुपी कृष्ण छोटे से कृष्ण है कितने छोटे हैं वो उनको प्राप्त हुए थे एक चंदन का बड़ा सा ठेला था गोपी भी चंदन द्वारका से आया था जिसमे से उनको प्राप्त हुए थे वो एक और लंबी कथा है और उनकी उनसे दो मिंग प्राप्त हुए थे बलराम और कृष्णा तो वहाँ उपी तो सबसे फेमस बीच है माल बीच उस बीच पर ही बलराम का सुंदर मंदिर है तो वो लेके जा रहे थे ठेला जो रखा तो उसमें से एक बलराम निकल आए चंदन का बड़ा सा ठेला थे। उसको उन्होंने वहां स्थापित किया फिर एक सोत्र की रचना करते हुए मधुआचार्य उपी सिटी में अंदर जाते हैं तो वहां वो उनको ये भगवान उड़ुपी कृष्ण निकल आते है उनकी सेवा पूजा आदि वो करते हैं तो मधुआचार्य बहुत पावरफुल आचार्य थे बहुत शक्तिशाली आचार्य थे दिल में आप पढ़ सकते हैं चैतन्य कम से कम आठ दस पेज एक लिखा है पूर्ण रूप से मधुवाचार्य की सारे लीलाओं का वर्णन किया है तो मधुवाचार्य आंदिर में, हाँ, में प्रवचन दे रहे थे तो उस समय उनका फेमस उपनिषद था दैन उपनिषद एक सौ उपनिषद में इसमें विष्णु का गंगार है तो उस उपनिषद पर प्रवचन दे रहे थे उसी समय आकाश में मृदंग आदि बजने लगे और और सारे पुष्प वर्षा देवताओं ने की मध्वाचार्य के ऊपर और शिष्य रंग बैठे हुए हैं इतने पुष्प डाले हैं कि मध्वाचार्य पूर्ण रूपे ढक गए थे हर जब शिष्य रंग देखा जाकर फूलों को हटाकर तो क्या हुए हैं आप प्रकट हो गए हैं तो आज उनका तिरोभाव है। आज के दिन वो आप तो प्रकट हुए उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं और अधिक सुन सकते हैं तो किस प्रकार से चैतन्य महाप्रु ने मधुवाचार्य के संप्रदाय को स्वीकार किया था क्योंकि विशेषता थी मायावाद का खंडन विग्रह की उपासना के कारण महाप्रभु ने के संप्रदाय को स्वीकार किया था हाँ तो से इस इस प्रकार आज के श्लोक में कविराज की दक्षिण भारत यात्रा का संक्षिप्त में वर्णन करते हैं जिसमें वो तिरुपति का वर्णन करते हैं तिरुपति बालाजी साक्षात कृष्ण है वो जब भगुपुणिर्णय भगवान विष्णु के छाती में लाभ मारे तो लात मारने के बाद लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आया मेरे पति के मेरे सामने पति को लात से मार रहा है ब्राह्मण पति भी ऐसा कि कुछ बोली नहीं रहा है चरणों में गिर रहा है कि देखो मेरा छाती ना बहुत पत्थर के समान है और आपके चरण ना बहुत कोमल है और इसका जो गुस्सा है और बढ़ गया तो लक्ष्मी ने कहा मैं नहीं आपके साथ लक्ष्मी ने वैकुंठ छोड़ा लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर भूतल पर आती है तो जैसे लक्ष्मी ने वैकुंठ छोड़ा वैकुंठ बिल्कुल खाली हो गया ऐश्वर्य से विहीन हो गया लक्ष्मी के विराह में भगवान उसको ढूंढने के लिए जगत में आते हैं तो लक्ष्मी कहा जाकर रह गई महाराष्ट्र में पुना के पास एक सिटी है कोलहापुर को, वहां जाकर रहने लेंगे महालक्ष्मी और फिर भगवान उनको ढूंढते ढूंढते गए तो कहा जो पर्वत है शेषाचल जिसके ऊपर बालाजी है अनंत शेष है तो फिर वह ढूंढते ढूंढते उनके ढूंढने उनको ढूंढने के लिए गए तो फिर उस पहाड़ के ऊपर लगे फिर उन्होंने पद्मावती से विवाह किया विवाह करने के लिए पैसे नहीं थे सबको तो इन्विटेशन दे दिया था उनको भोजन कैसे खिलाए तो कुबेर को बुलाया कुबेर से 32000 हजार कुछ उन्होंने लोन लिया लोन लेकर वो अपना शादी कर रहे थे मतलब लोन की परंपरा पहले से ही है मतलब व्यक्ति सुखी रहने के लिए जीवन भर लोन ही लेता है पढ़ाई के लिए लोन नौकरी के रिश्वत दो लोन शादी करना है लोन घर लेना है लोन, कार लेना है लोन मरना है कभी तो लोन मतलब कैसे सुखी रहेगा लोन में जीवन है तो फिर उन्होंने लोन लिया और कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे जो भक्त कलियुगा में मेरा दर्शन करने आएंगे वो अपना धन आदि मुझे करेंगे जिसके द्वारा हे कुबेर मैं आपका जो इंटरेस्ट है ना वो चुकाते तो आगे के ही चुका रहे एक बार तो ऐसे हुआ एक पति पत्नी आए की हमें पुत्र चाहिए भगवान ने कहा ठीक है पुत्र दे देता हूँ दे दिया पुत्र हो गया पुत्र को लेकर गए दर्शन करने चलते भगवान की कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ है तब हम कहते हैं ना बच्चे के हाथ से डोनेशन बॉक्स में पैसे जाने चाहिए दस रुपए है ना <laughs> तो फिर ये तो बालाजी कहा तो आपकी संपदा है आपकी आपकी कृपा का कृपा से मिला हुआ है आपकी सेवा में आना चाहिए बोलते हैं कि भगवान बहुत शत्र है वो सब चीजें याद रखते है क्या क्या बोला है हम धोखा तो नहीं सकते पता है भगवान को नहीं भी बच्चा मेरे पास ही रहेगा फिर तो आप दर्शन करते हो बाला तो बहुत भीड़ होता है एक मिनट एक सेकंड आप खड़े रहते हो बस आ, फिर वहां से बाहर आते हो तो वह भगवान सीताराम आदि है नरसिम्हादेव है, है और फिर आप आते हो हु के पास पैसे डालने के लिए लंबे इतनी भीड़ तो ये पति पत्नी ने बच्चे को गोद में लिया कहा कि बेटा पैसे दिए हाथ में हुई में डाल दो गलती से वो बेटा गिर गया जो भगवान से प्राप्त हुआ था हुडी में गिरा तो रोने लगे माता पिता अकेला तो दिखा था तो फिर वहां के जो टी टी, -टी देवस्थान तिरुपति तिरुमला देवस्थान अधिकारी आ गए लॉक होता है ना खोलने के लिए वर्णी का भी बच्चा मिलेगा नहीं जो भी में गिरता है वो बालाजी का हो जाता है <laughs> <laughs> फिर वहां गुरुकुल है आज भी बहुत सुंदर गुरुकुल आप जाओगे तो देखो सवार ऐसे बच्चे भाव पढ़ते हैं एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति आया था क्योंकि करने थोड़ा सा डाल देता हूं गया डालने तो उसके हाथ में तो कई करोड़ की अंगूठी थी पैसे डालते अंगूठी भी, गिर <laughs> <laughs> भी, भी गिरे थे फिर से देवस्थान के लोग आते जो भी उल्टे पे गिरेगा तो बालाजी है और अधिकार नहीं है इस से अमेजिंग और फुल है है भरा हुआ तिरुपति बालाजी का स्मरण कीजिए हम जहाँ चैतन्य महापुरु गए थे भक्ति सिद्धाराज श्री प्रभु सारे ऑल इंडिया हरे कृष्ण ग्रंथराज